म से ऊपर मैत्री ओशो के अमृत अमृतवचन ट्रैक आठ यार से यारी तक बिरहिणी मंदिर दीनाबार के पहले प्रवचन से संकलित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 मित्र मित्रता हो जाता जब अहंकार खो जाए तो फूल खो जाता है सुवास रह जाती फिर तुम पकड़ नहीं सकते सुवास को मुट्ठी में बांध नहीं सकते सुवास को ना उसका कोई रूप है ना रंग है ऐसी ही मैत्री बुद्ध ने तो कहा है कि बुद्ध पुरुष कल्याण मित्र होते हैं यारी एक कल्याण मित्र मगर एक और अनूठी बात कि यारी से यार शब्द भी खो गया मित्र में भी थोड़ी सी सीमा है मित्रता असीम है मित्र में केंद्र है कहीं छिपा मैं है मित्रता में मैं तो गया बिल्कुल गया